ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मचर्य काम के आक्रमण और यौन आकर्षण पर विजय पाने का सबसे प्रभावशाली उपाय स्वयं को आत्मा समझना है हमें स्वयं तथा दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना चाहिए हमें स्वयं को भिन्न दृष्टि से सत्यतर दृष्टि से देखना सीखना चाहिए स्वयं को बार बार कहो मैं पुरुष नहीं हूँ मैं स्त्री नहीं हूँ मैं देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ मैं गुणातीत उपाधि रहित चैतन्य और आनंद स्वरूप हूँ मैं जब भौतिक देह नहीं हूं जिसके साथ मेरा कुछ समय के लिए सहयोग हुआ है मैं लिंग रहित हूँ इत्यादि यदि हम अपने दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन कर सकें तथा सचमुच उसका अनुभव कर सकें तो हम सुरक्षित हो जाएंगे इस विचार को प्रातः काल ध्यान के समय तथा रात्रि को सोने से पहले अपने मन की गहराई में प्रविष्ट कराओ प्रारंभ में ये केवल सुझाव मात्र प्रतीत होते हैं लेकिन पुनः पुनः अभ्यास से ये तुम्हारे दृष्टिकोण के अंग बन जाएंगे तथा तुम्हारे चिंतन एवं कार्य को प्रभावित करने लगेंगे निरंतर एक तरह से सोचने की एक आदत बन जाती है और एक बार ऐसा होने पर अन्य सारी बातें आसान हो जाती है और यदि उच्चतर मनोभूम पर आरोहण किया जा सके तो ऐसा चिंतन बड़ी आसानी से बिना अधिक तनाव के किया जा सकता है कंगारू शिशु का दृष्टांत लो खतरे का आभास पाते ही वह मां की थैली में कूद पड़ता है शिशु कंगारी के कंगारू के लिए मां की थैली का जो महत्व है वही तुम्हारे लिए तुम्हारी चेतना का केंद्र होना चाहिए समस्या पैदा होते ही चेतना के उच्च केंद्र में अपने इष्ट के सानिध्य में जाने का प्रयत्न करो तब तुम सुरक्षित रहोगे कठोरता पूर्वक आचरण के द्वारा अनावश्यक प्रतिक्रिया पैदा न करो जो ही तुम अपने इष्ट को त्याग देते हो जो ही मन निम्नगामी हो, सांसारिक आकर्षण अनुभव करने लगता है और तब तुम कहीं के नहीं रहते अपने सभी विचारों को इष्ट देवता के साथ संयुक्त करना सीखो जो लोग अपने इष्ट देवता को अत्यधिक प्रेम करते हैं उन्हें काम नहीं सता इतने अस्पष्ट सूक्ष्म प्रतीत होने वाले आदर्श परमात्मा को प्रेम करने की लोगों पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन में कठिनाई का एक मुख्य कारण है। अपने इंद्रियों बाह्य आकर्षणों अथवा मानसिक चित्रों से संघर्ष करते समय हमारे पास प्रयोग के लिए अनेक शस्त्र होने चाहिए केवल एक अस्त्र पर भरोसा मत करो जब किसी पवित्र शास्त्रांश की आवृत्ति अथवा प्रार्थना एकाग्रता पूर्वक किसी दिव्य महापुरुष की तीव्र कल्पना संतुलित स्वास्थ्य प्रश्वास सत्संग प्रतिपक्ष भावना इनमें से किसी का भी उपयोग परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है चरम समाधान, चेतन का परिवर्तन ब्रह्मचर्य जिन बातों की चर्चा ऊपर की गई है वे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करने वाले साधक के लिए कही गई है ये प्रारंभिक साधनाएं तब तक आवश्यक है जब तक साधक समस्या की गहराई में जाने के लिए समर्थ नहीं हो जाता लेकिन समस्या का चरम समाधान आत्मबोध या चेतन के परिवर्तन में निहित है लिंग बोध देहात्मबोध का ही एक अंग है और देहात्मबोध का अतिक्रमण किए बिना विचार और आचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कठिन है जब तक साधक में आध्यात्मिकता का जागरण नहीं होता तथा उसका स्थूल देह बोध अतन्द्रिय चेतना में बदल नहीं जाता तब तक लिंग बोध किसी न किसी रूप में बना रहेगा अनाहत चक्र या हृदय केंद्र को जागृत करना होगा साधक को अतन्द्रिय ज्योति के आनंद का अनुभव होना चाहिए साधक जब आध्यात्मिक अनुभूति के आनंद का आस्वादन पाता है तब काम की समस्या के मूल में विद्यमान सुख की लालसा नष्ट हो जाती है ब्रह्मचारी की अन्य सभी इच्छाएं कुछ हद तक पूर्ण होती है लेकिन काम इच्छा की तृप्ति नहीं होती इस समस्या का समाधान हृदय चक्र के आनंद के अनुभव पर ही हो सकता है हृदय स्थित चक्र के जागृत होने पर आत्मज्योति के दर्शन होते हैं इस ज्योति की शोभा और महिमा में शारीरिक सौंदर्य और इंद्रिय सुख की लालसा समाप्त हो जाती है बहुत से पुरुष स्त्रियों के प्रति जिस आकर्षण का अनुभव करते हैं उस पर विजय पाने का यही एकमात्र उपाय है उच्च अनुभूति के बाद निम्न स्तर पर आने पर साधक के मन में उस उच्च अवस्था की स्मृति बनी रहती है और सांसारी प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती है जो उसे अब क्षुद्र और हीन प्रतीत होते हैं तब वह इंद्रिय सुख के बदले केवल आध्यात्मिक आनंद की कामना करता है तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य की समस्या एक आध्यात्मिक अनुभूति की बेहतर समस्या के साथ सीधा संबंध है आध्यात्मिक अनुभूति कैसे प्राप्त करना देहात्म बोध को कैसे रूपांतरित करना उच्चतर केंद्रों को कैसे जागृत करना मन को उच्च स्तर पर कैसे बनाए रखना इत्यादि साधक के मुख्य उद्देश्य होने चाहिए जब यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान उसके मन पर छा जाएगा उसकी कल्पना को अभिभूत करेगा तब काम की समस्या धीरे धीरे छीण होती हुई विलुप्त हो जाएगी